मन प्राण कोई निकले थोड़े ही योग माया के अंचल की छाया में मन उनके चिन्मय प्राणों का व्यापार अदृश्य हो इति इत लीला सृष्ठवार्थम योग माया वित्स्याम तेषा असूनाथ छाद्य तथा दर्शनाथ योग माया के अंचल की छाया में उनके चिन्मय प्राण निश्चेष्ट हो गए प्राणों का व्यापार अदृश्य हो गया स्थगित हो गया और वो दिखाई पड़े मानो के सब गिर गए अब ये शाखाओं को ढूंढते हुए श्याम सुंदर वहाँ पर पहुँचे अब ये करुणा संधु उमड़ पड़ा इनका करुणा समुद्र और ये बड़े दुखी हो गए हाय हाय ये हमारे सखा और हमारी गाय ये सब के सब आज बड़ी बुरी स्थिति में आ गई हैं बड़ा प्राणों में उनके एक व्याकुलता का भाव भर गया तो अथ मुहूर्त आगत श्यामल मूर्तिर्मूर्ता पश्चिम अन्यादश श्यामलता माजगामा गोपाल चंपू का कहते हैं कि वो उनकी उस नवनिर्ध श्यामल मूर्ति पर उस सौंदर्य सौंदर्य समुद्र उस नील कलयुग पर क्षण भर में ही मानो उनके अंतर से कैसी ऐसी पीड़ा निकली कि उस श्यामल कलेवर पर नए नए मानो कितने काले पर्दे आ गए काले आवरण आ गए उनके श्याम शा, श्रेयंगों पर एक कैसी विचित्र श्यामता जो पहले से दूसरे ढंग की माने ये प्रसन्नता जनित नहीं बिथा जनित मिलानता का एक पुंज मानो उनके श्यामल शरीर पर नई श्यामता के रूप में बिखर गया बड़े दुखी हो गए श्याम हृदय उनका बिगड़ित तो हो गया विक्रम से देखने के का मुंह दिखने लगे ये तोक पड़ा है ये सुबल पड़ा है ये श्रीराम पड़ा है तो उनके आंखों में जल की धारा बहने लगी और तमाम कपोल भीग गए श्री बजकुल चंद्र मशक नर्वेशां मुख मबिद तदशह स्मित निरा धारा नेत्रामा निपेतु आँखों की अश्रुधाराओं से उनके तमाम कपूल भीग गए बस अब भगवान की श्रुधारा आँखों की जो शुरुधारा अब तक शोकाश्रु बहा रही थी भगवान की लीला शक्ति ने उनमें अब अमृत भर दिया उन आंखों में अमृत भर दिया अब भगवान की फिर आंखें गिरने लगी उन तरफ जिसकी ओर आंख गई वो उठ बैठा यथा क्रम सर्वम चेतया मास बड़ा आश्चर्य हुआ वो मुग्ध भेष में बार लीला में अपने ऐश्वर्य को कितना ही अतल तल में डुबो दें, पर जहां पर ऐश्वर्य को सेवा करने का अवसर मिलता है वहां ऐश्वर्य चूकता नहीं सेवा करने से तो आज ऐश्वर्य फिर प्रकट हुआ क्रियाशील हो गया भगवान की आंखें झर रही थीं अनुताप से बड़ा संताप था अपने सखाओं के और गायों के निधन हो जाने का पर वो अनुताप के आंसू अनुताप की दृष्टि ऐश्वर्य के द्वारा स्वन गए अब फिर पुनर्जीवन क्यों न मिले तमाम शिशु नव को जीवन प्राप्त हो गए वीक्षतान वो वी यथा भूतान कृष्ण योगेश्वरेश्वर इक्षा मृत वर्षिण्या स्वनाथान वो अमृत वर्षणीय दृष्टि जिस जिस पर पड़ी सब पर पड़ी योगेश्वर ईश्वर श्री कृष्ण की और सब के सब उस अमृत द्रिष्ट, अमृत दृष्टि की दृष्टि से सब के सब जीवित हो गए जीवित होकर सब उठे और सब ने कन्हैया को आलिंगन कर लिया अब कन्हैया जितने गोप उतनी कन्हैया बन गए युगपदेव परेव सर्वान कृष्ठवा पृथ्वेवा सृष्टवान अब ये पता नहीं लगा सब ने अलग अलग श्रीकृष्ण को आ, का आलिंगन किया सबने अलग अलग अपनी भुज में बांधा पर प्राकृतिक बुद्धि को इसका समाधान कर सके ये कोई कुछ नहीं कर सकता तो बालक जब उनके श्रीकृष्ण के गले लगे और आलिंगन कर लिया उस समय उनकी क्या दशा हुई इसका इसको कोई बता तो सकता नहीं जिनकी दशा हुई उन्हीं को कुछ अनुभव है वही ग्वाल बाल अगर कभी हम लोग बन सके तो भले जाने जान नहीं सकते संकेत करते हैं एक गोस्वामी पाद उसको देख करके दृष्टिता तनुस्तमित मंत्री मिथ्यम संगति साधनेत निखिले भीषण गति व्यर्थता किम सौख्यम किम सौख्यमेत स्फूर्ति बिना अवस्थित चित कोपी न किंच दुम भूत शक्ति चरम गोपाल चंपू का है वो से बालकों की दृष्टि अवरुद्ध हो गई रुक गई शरीर उनका निश्चेष हो गया चेतना उनकी लुप्त तो हो गई इस प्रकार मिलने के सभी साधन मानो बारम्बार बार व्यर्थ होते गए यहां तक कि उनको ये भी भान नहीं, नहीं रहा कि सुख की अवस्था है या दुख की अवस्था है बड़ी देर तक पकड़े रह गए कोई किंचित मात्र भी छोड़ने में समर्थित नहीं हुआ ये दशा उनके आलिंगन करके पकड़े हुए हैं जब वो प्रकृतिष्ठ हुए तब देखा गायों के दशा गा वो हम कृति घोषणा वलयिता कृष्णम लिहन तद बाहूदठ समिता यतना त्याजित्षिप्ताच तस्त सुवतृप्त क्षण ये गाय सब हूंकार करती हुई श्री कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई सद जीवित हो गई ना और उत्कंठा से भरकर बड़ी देर तक उन्हें चाटती रही नील नीलमणि उन्हें गलवाही देखे हो गये उनके गले में हाथ डाल डाल कर खड़े हो गए प्रत्येक गाय के गले पर श्री कृष्ण का हाथ है और अब न गायें गायें चाटना छोड़े और न उनका हाथ हटे तो शिशु लोगों ने बच्चों ने देखा कि बड़ी देर हो गई है तो शिशुओं ने आकर के बड़ा प्रयास करके श्री कृष्ण के हाथ को अलग किया बाहूपात से मुक्त किया परंतु गोय तो वो जो गायें रहीं, वो अपने नेत्रों को हटा नहीं सकी मुखचंद्र सुधा का पान करने से बड़ी देर तक वो जो की तू तो खड़ी रही वे तृप्त नहीं हो सकी इस अनंत सुधा की अनुपम सुधा करके सुधा का पान करके बालकों के नेतृत्व तो आश्चर्य में डूब गए बड़े विस्मित होकर के एक दूसरे को देखने लगे कि भाई क्या हो गया हम तो मर गए थे वह ये जिंदा कैसे हो गए जी कैसे आए तो अन्न मन सतर तद राजन गोविंद अनुग्रह क्षतम पीतवा विषम तत्परे तुनरुत्थान आत्मन सखन मन आनी मरे जे ही काल हम कृष्ण अनुग्रह जान मन हर खे प्रेम भर बोले श्याम बोल सुंदर ने जलाया दिया अब सब लोग कन्हैया की जय बोन लगे कन्हैया भैया की जय कन्हया दाऊ भैया की जय नीलमणि हंसने लगे पर उनको तो दूसरा काम करना उनकी आंखें लगी है काली हृदय की ओर जो कुछ और सोच रहे हैं बच्चे तो सब आनंद में बच्चों को अब की बात फिर भूल गई अरे अभी अभी मर गए थे सबके सब और उसी उसी हृदय के तट पर खड़े हुए हैं न मालूम फिर कुछ हो जाए पर बच्चों कुछ नहीं बच्चे तो व्यस्त हैं अपने कन्हैया को देख देख कर नाचने कूदने में बोले ये कन्हैया देखो ना हम लोगों को जीवा दिया प्राण हम सब भग थे तुम ही दियो जीवाए सूर्य के प्रभु तुम तह तो हमें ही तो बचाए तुम तो हमको बचाने वाले तुम जहाँ गए हमको बचा लिया वे सब जय जयकार बोलने में लगे इधर ये दूसरी चीज इनके मन में और आई ये अपना देखने लगे ये पंद्रहवा अध्याय समाप्त तो हो गया अब आगे जी कहते हैं सुखदेविचे विलोकदूषितानाभु क्या विशुद्धिमन सर्पयत राज कथम गाधिर न गृहना भगवा सवयुवा संकता भगवत स्त भूमिछिंदवर्ति गोपाल कस्तृपेता मृत जुषन् सुखदेव जी बोले कि परीक्षित जब इन्होंने देखा कि ये तमाम जल को इसने विषपूर्ण कर दिया है तो भगवान उसको शुद्ध करने के लिए अंदर चले गए और सांप को वहां से निकाल दिए संक्षेप में कह लिए सुखदेव जी परीक्षित ने पूछा महाराज ये भगवान ने कृष्ण ने, ने ये छोटे से बच्चे रहे और विष के भरे अगाल समुद्र में कैसे प्रकृति इन्होंने प्रवेश किया कैसे उसको दमन किया और फिर ये सांप तो जलतर जीव था नहीं इतने युगों तक वो जल में क्यों रहा कैसे रहा आप भगवान तो अनंत हैं वे अपनी लीला से स्वच्छंद विहार करते हैं वे जो लीला करते हैं बड़ी उदार लीला यहां ब्रज की हम स्वरूप है तुम्हारा ये लीला आप मुझको विस्तार से सुनाइये इसके सेवन करते करते कौन ऐसा जो तृप्त हो जाए मेरी तृप्ति होती नहीं तो सुखदेव जी अब कहने लगे तो ये भगवान की लीला शक्ति का तो सारा कार्य वो तो कहते हैं कि इस प्रकार का वो भयानक रद था कि एक योजन तो लंबा रहा और एक योजन चौड़ा और इतना उसमें विष था कि कहीं कोई पक्षी ऊपर से उड़ जाए तो उसके विष की ज्वाला से वो जल कर गिर पड़ता था वहां पर घास की तो बात क्या है किसी पेड़ के दर्शन नहीं होते थे कोई पेड़ नहीं था वहां पर और तो सबके लिए अगम्य तो वहां न तो कोई पशु आता न पक्षी आते और देवता लोगों ने भी आना वहां छोड़ दिया और कहीं किसी तूफान के झोंके में कोई उड़ करके वहां पत्ता आ गया तो तत्काल दूर से आग से जैसे जल जाए से जल जाता था बड़ी भीषण वहां की भूमि हो गई थी उस सीमा में कोई प्रविष्ट कोई प्रवेश कर जाए ये सामर्थ देवताओं में भी नहीं था बड़ी बुरी दशा थी तो देखा श्री कृष्ण ने कि वो जल जो है वो उबल रहा है जैसे कोई अंदर नीचे भट्टी में आग जली हुई हो और उस भट्टी के ऊपर कोई बर्तन रखा हो और उसका उसके बर्तन का पानी जैसे खोलने लगे उबल उबल करके इसी प्रकार वहां उस विष की ज्वाला से उस हृद का पानी तमाम वो उबल रहा था आ, वो आलोडित हो रहा था और उछल था और ऐसी भयानक दशा तो वहाँ पर वो विष्वण से कोई छू करके बच जाए ऐसा कोई वहाँ पर था ये नहीं तो काल इंद्रम काल कालिद कच्चित विषाग् नाम सप्यमान पया येगा खग गिर प्रदेश सब ऊपर आकाश में उड़ करके जाने वाले पक्षी झुलस जाते इस प्रकार की बड़ी बुरी दशा कोई तो जल्दी समाप्त करना है कल देश तो लेकिन एक चीज थी उसके किनारे पर एक पेड़ रहा कदम का पेड़ वो नहीं जला कदम्ब का पेड़ जला ही नहीं उसके पत्ते सब हरे हरे और उसके फल लगे हुए तो भगवान श्रीकृष्ण ने, ने पहले काली हृदय की ओर देखा फिर मन में क्या विचार किया फिर इधर दृष्टि गई उनकी कदम की उसके सैकड़ों सुंदर सुंदर हरी भरी शाखाएं इतना विष्व वहां पर बुला जा रहा लेकिन कहीं विष की ज्वाला से जरा सी भी का उस पेड़ पर नहीं आई और बड़ा सुंदर उससे सुगंध फैल रहा और वो सब ऋतुओं में समान रूप से उहरा भरा रहता बारह मास उसमें फूल खिले रहते कुछ रहता तो कहते हैं भाई ऐसी ये चीज क्यों हुई